आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात में हम विशेष व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष हसमुख मेहता जी है जो ट्रस्टी है माओवजाद हॉस्पिटल के और बहुत सारे सोशल वर्क उन्होंने किया है तो आप सभी से आज उनकी मुलाकात होगी मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूं तो आप सभी की तरफ से हसमुख मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में थैंक यू वेरी मच मेरा नाम अशमुख मेहता है मैं पालनपुर का निवासी हूँ मेरा बर्थ पालनपुर में हुआ है और मेरा बिजनेस पालनपुर में ही था डायमंड का बिजनेस मैं करता था अभी तीन साल से मैंने सब क्लोजअप कर दिया है और टोटली सोशली एक्टिविटी में लगा हूँ सोशली एक्टिविटी में करीबन तीस साल से करता हूँ सभी मेरा जीजा जी है उनको मेरा बहुत मेरे को बहुत सपोर्ट है उनका और उनका जितना भी चैरिटी है वो मेरे हाथ से ही होता है क्योंकि वो बम्बई रहते हैं और उनको कुछ भी करता है कुछ भी पैसा उसको खर्च करना है तो वो मेरे मेरे को पूछ के वो एवरीथिंग थिंग वो मेरे को पूछ के ही करते हैं अभी हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सोशल वर्क बहुत करते हैं हम जैसे कि स्कूल के बच्चे को हम जितने बच्चे हैं जितनी स्कूल हैं ऐसा कोई नहीं कि जैन को देना एवरी कोई भी नात का हो उनको हर साल हम हर एक बच्चे को 500 रुपया देते हैं फीस के लिए ऐसे लगभग दो दो हजार लड़के हर साल हम दो हजार लड़के को 500 500 रुपया फीस देते हैं इसके अलावा हम रोटरी माध्यम से 200 200 फैमिली को दस के जी और एक किलो मूंग की दाल एवरी मंथ हम सिक्सटी रुपीस में देते हैं और वो इतने गरीब है कि जिसके जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे हम लोग ने ऐसा एक प्लान बनाया है कि हमारे जो रोटेरियन है पचास साठ रोटेरिया हैं उनको हम एक कार्ड देते हैं और उनको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ये कार्ड तुम्हारे घर के सर्वेंट के लिए नहीं है गांव के गरीब लोगों के लिए आप जाओ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो तख्ता हो विधवा हो उसका कोई आसरा ना हो ऐसे व्यक्ति का कार्ड आप बना के लेके आओ और वो लोग कार्ड बना के लेता है फिर हमारी जो स्क्रूटिनाइज टीम है वो टीम वही सब कार्ड लेके फिरती है और देखती है कि भाई साहब ने जो कार्ड दिया है वो व्यक्ति सही है नहीं है फिर हम उसको एक कार्ड बना के देते हैं और, और जो, जो भी व्यक्ति है उसको एक कार्ड बना के देते हैं वो व्यक्ति को वो दे देता है अब हर महीने कि हर पहली तारीख को हम लोग बैठते हैं सब रोटेरियन ही बैठते हैं हम लोग अनाज गेहूँ सब हम हमारा रोटरी के अंदर एक नियम है हर हर एक धंधे के आदमी को लेने का ताकि हमको सवलत रहे बहुत सहूलत रहे तो हम, हम हमारा आदमी वो गेहूँ और मूँग की दाल लेके हम लोग को वहाँ पर सुबह में बैठते हैं सब रोटेन पंद्रह बीस रोटरीन भी आते हमारे हाथ सबको वजन करके 10 किलो गहूँ एक किलो मक्की डाल देते हैं इसके अलावा हम गांव में जाते हैं आप जैसे बड़े आदमी को बोलते हैं कि भाई साहब हम ये काम करते हैं आप देखने का हो हमारा काम वो आते हैं उसको भी अच्छा लगता है तो वो बोलता है उसका धंधा ऐसा है कि मिर्ची का धंधा है तो बोलता है मेरी तरफ से अब अब अब, अब की बार सब लोगों को पाँव किलो मिर्ची देना पाव किलो मिर्ची देना चत, रेन की सीजन आता है तो हमारा धाता मिल जाता है बोलता है सबको छतरी दे दो सियाला में आता है तो बोला स्वेटर दे दो इसी तरह हर 12 महीना हम लोग ये काम चालू रखते हैं दिवाली में हम लोग बारह फैमिली को मिठाई देते हैं आधा किलो मिठाई और आधा किलो फरसान वो हम खुद बनाते हैं बाजार से ला नहीं देते हैं सब सामान हम लाते हैं हम मिठाई चौके जीकी मिठाई बनाते हैं और हर हमारा रोटरे मित्र है जो वो सब फिरते हैं स्लम एरिया में और श्रम एरिया में जाकर सबको कार्ड बांटते हैं जो गरीब आदमी उनको बोलते हैं धनतेरस के दिन आप यहाँ पर आकर अपना मिठाई लेके जाओ और सभी एरिया का अलग कार्ड होता है अलग कलर का कार्ड होता है जैसे कि मानसर और तालाब तो उसका लाल कलर का क्या है गटाबंद दरवाजा है तो उसका पीला कलर का कार्ड और जो जो जो कार्ड दिया है उसी जगह पर हमारा टेंट लगता है और उसी दिन हम पंद्रह फैमिली को मिठाई बांटते हैं क्योंकि इसका कारण ये है कि हम देवालय में मिठाई खाते गरीब लोग कहाँ से लाएंगे आज और हमारा ए एम ही है और इसके अलावा भी हम बहुत सारे आई कैंप करते हैं जनरल कैंप करते हैं अभी हमने पालनपुर की 65 स्कूल है सिक्सटी स्कूल वो सबको हमने रिनोवेट किया अच्छा हमने ऐसा एक प्लान बनाया कि ये स्कूल में जो भी पढ़ा हो उसके पास जाने का है जो बड़ा आदमी हो गया है पढ़ के उसके पास जाने का उसको बोलने का भाई साहब आप इस्कूल इस में पढ़े हो और ये स्कूल अभी बहुत ही खराब हालत में है तो आप पैसा दो तो आपका नाम से हमें स्कूल बनाए ऐसे पैंसठ स्कूल अरे सॉरी चौदह स्कूल हमने बनाया पैंसठ लाख रुपया खर्च किया इसके बाद और सब रिनोवेट किया अच्छा पानी अच्छा टॉयलेट अच्छी बेंचेस फ्लोरिंग कलर एवरीथिंग थिंग वे पुट देर और स्कूलों को सब स्कूलों गवर्नमेंट के सब स्कूलों ने हमने एकदम अच्छा बना दिया इसी तरह हम विलेज में भी जाते हैं वहाँ भी हम देते हैं उनको अभी हमारा एक क्या हुआ है ऐसा बनाव बन गया हमारा कि हम लोग एक गाँव देते हैं बच्चे को और गरीब लोगों को तो एक भाई साहब निकले वहाँ से उन्होंने देखा कि आप क्या कर रहे हो बोला साहब हर महीने हम गरीबों को ऐसा गाँव देते हो तो कैसे देते हो हम बोला कुछ पैसा लेते नहीं तो बोला पैसा कहाँ से लाते है? हम बोला आप जैसे के पास से लाते हैं उसका कॉर्पस करते हो उसका ब्याज आता है इसमें हम उनको देते हैं तो बोला ऐसा करो कल मेरा फैक्ट्री है चंडीसर में आप वहाँ पर आओ हम लोग तीन चार रोटरिन वहाँ पर गए तो बाहर एक भाई साहब बैठा था बिल्कुल को मेले गेले कपड़े पहना हुआ था मजदूर जैसा लगा हमने तो बोला कमलेश भाई का ऑफिस की ज़रह बोला अंदर जाऊँ वहाँ तो हमको मेरे जो आदमी ने देखा था उसका नाम कमलेश भाई था हम गए कमलेश भाई ने बुलाया बिठाया हमको चाय पानी पिलाया और बोला आपने जो काम करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मेरे को कुछ देना है हम बोला देगा बे दो तीन हज़ार रुपया तो बोला साहब क्या करोगे तो कह देखो मेरा दाल का मिल है मेरे पापा को मैं बुलाता हूँ उनको बात करता हूँ आदमी को बोला पापा को बुलाओ तो मजूर जैसा लगता था वो आदमी उसका पिताजी था <laughs> वो अंदर आया हम लोग स्तब्ध हो गए उसको प्रणाम किया बोला लड़का ने बोला पिताजी ये लोग ये काम करते हैं खुद देना तो दे दो तुमको जो देना हो तो बोला कि आप ऐसा काम करो आप जो दाल देते हो एक किलो आधा किलो मेरे तरफ से दो फिर इसका बाप बोला आधा किलो देता है पुल अच्छा किलो दे दो और अभी साहब दस बरस से हमको फ्री दाल देता है एवरी मंथ सबको देने के लिए और उसको बोला आपका नहीं नाम को क्या करना नाम की कोई जरूरत नहीं है अच्छा काम करते हो तो लोग हमको सपोर्ट करते ही हैं और भी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं और जो हमारे जीजाजी है उसको तो तो ऐसा आदमी है हर साल वो पैसा लगा कैंसर हॉस्पिटल में नहीं दिया पचास लाख रुपया अभी यहाँ एक जगह नाम है एक स्कूल बना अरे धर्मशाला बना उसमें लाख रुपया दिया हम उसको रोकते हैं कि भाई लगो तुम्हारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है अब नहीं बोला को तो हो जाएगा पैसा तो आएगा और पैसा आता है अटकता नहीं हमारा और बहुत सोशल काम हम करते हैं यहाँ पर मैं पाँच छः ट्रस्टों में ट्रस्टी हूँ हमारा जैन उपासय है उसमें ट्रस्टी हूँ संघ में ट्रस्टी हूँ पांजरापुर में ट्रस्टी हूँ महाजन हॉस्पिटल में ट्रस्टी हूँ पाली तना में हमारे धर्मशाला है वहाँ पर मैं ट्रस्टी हूँ ऐसी छः सात जगहों पर में ट्रस्टी हूँ वहाँ पर वहाँ पर भी यही काम होता है सब लोग आते हैं मेरे पास तो जिसको जरूर स्कूल में बच्चे को फीस देता हूँ किताब देता हूँ सब ऐसा सभी काम चालू है कोई बंद नहीं है काम कोई खाली हाथ नहीं जाता है आपके तो हसमुख मेहता जी को सुनकर आप भी खुश हो रहे होंगे कि कितनी अच्छी बातें जो है वो कर रहे हैं और जब वो सेवा पे निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको सहयोग मिल ही जाता है और ये सेवा भाव पूरे दिल से अगर होता है तो लोगों का सपोर्ट एटोमेटिकली मिलता है ये हसमुख मेहता जी के शब्दों से हमने समझा है सुना है तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक अल्प उसके बाद फिर से हसमुख मेहता जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडिएशन स्टेशन रेडियो माधुवन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात हसमुख मेहता जी से सुनते रहो मुस्कुराते रहो muskur ke babhi aise Oh, oh, oh.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 लेकिन थोड़ा देखने का नजरिया हमारा अलग अलग होता है सबके पास सुख भी आता है तो दुख भी आता है तो मेहता साहब आप बताइए कि आपके जीवन काल में कौन सा ऐसा बड़ा संकट या संघर्ष का समय था जिसको आपने झेला है और उससे कैसे आप निजात पाए एक्चुअली मैं एक सुखी फैमिली में से आया हूँ पिताजी को बहुत अच्छा बिजनेस था लेकिन अप एंड डाउन हरेक की जिंदगी में आता है ऐसा एक बड़ा अप एंड डाउन हमारी ज़िंदगी में मेरी मदर का एक्सपायर होने के बाद ऐसा अप एंड डाउन हुआ कि वी आर टोटली फिनिश्ड अभी उस टाइम ऐसा टाइम हुआ कि खाने का भी पैसा कम बढ़ता था इतना इतना तकलीफ आ गया लेकिन चला जाता था कोई बात नहीं होता है चलता है पढ़ने का भी मैट्रिक पास हुआ तब पिताजी ने बोला अब तुम धंधे में लग जाओ अभी हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है तो हमारे पास तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहाँ फिर हमारा एक चाचा का लड़का था वो हीरा घसने का धंधा करता था उसने उसको बोला कि मेरे को भाई ले जाओ बम्बई तुम और कुछ मेरे को सिखाओ उसके साथ मैं बम्बई गया और एक ऐसी जगह में मैं रहता था कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरे को ऐसी जगह में रहना पड़ेगा जहाँ पर एक रूम था इसमें नहाने का सब एवरी थिंग वहां पर करने का है और एक घंटी था वहाँ पर बैठ के हीरा काटने का सीखने का था एक साल में वहाँ पर ईरा काटने का सीखा वहाँ पर और एक साल के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे को पालन ना पड़ा और उसी टाइम मैंने धंधा फिर चालू कर दिया और सीख किया धंधा सीख किया थोड़ा अच्छा कमाने भी लगा मेरा घर भी चलने लगा थोड़ा अच्छा टाइम हुआ बहुत अच्छा टाइम आया फिर फिर मैंने विचार किया कि हाँ भाई मेरे को पैसा हुआ है मेरा शादी हो जाए तो मेरा शादी हो गया बीबी भी, भी, भी अच्छा मिला बहुत ही अच्छा वाईबी मिला अच्छा यानी मतलब रूप में नहीं लेकिन संस्कारी भी, भी मेरे को मिला जो तो मेरे को हर सपोर्ट में मेरा दुख में मेरे सुख में उस टाइम हमने घर बनाने का चालू किया पैसा तो था ही नहीं लेकिन जब घर बनाने के ज़मीन चाहिए तो बोला जमीन अच्छी वस्तु तो चाहिए थी तो फिर एक जगह पर बहुत अच्छे प्लॉट थे पालनपुर का हार्ट ऑफ द सिटी वो जगह हमको पसंद आए बोला इतना पैसा उस टाइम मेरे पास तेरह रुपया था खाली थर्टीन जमा किया हम तो मेरा एक फ्रेंड था उसके पास बहुत प्लॉट थे तो इसके पिताजी ने मेरे को बुलाया मैंने कहा तुम बया आओ बैठो घर बनाया नहीं बनाया मैंने चाचा नहीं बनाया बोला बना लो मेरे को जमीन नहीं ज़मीन मैं ही तो आपको तो तुम तो संस्कार सोसाइटी में जाओ मेरा पाँच प्लाट पढ़ाए ये नंबर है आपको जो पसंद आए वो आप ले लो मैं क्या मैं देखा प्लॉट पसंद आया चाचा तो जी मेरे को ये प्लॉट पसंद है बोला ले लो तो तुम लो पैसा पैसा की फिक्र मत कर दूँ मैं बैठा हूँ ना तो क्या कोई फिकर करता है मैंने कहा अच्छा चाचा हूँ तो मेरे को दो नंबर का प्लॉट मेरे को चाहिए 3600 तो फुट का प्लॉट था वो मैंने उनसे लिया अभी 13000 रुपया था मेरे पास मिला तेईस तेईस हजार रुपया वो बोला दस हज़ार रुपया कहाँ से लाऊंगा फिर बड़ाई बताने के लिए मैंने कहा चाचा जी मैं फ़ौरन जाने वाला हूँ इसलिए मेरे को पैसे की ज़रूरत है बाकी का पैसा मैं आपको आने के बाद दूंगा और कुदरत ने कुछ ऐसा करिश्मा किया उसी साल मैं फॉरेन गया और मैंने एक महीने में उनका तेईस हजार दे दिया और मकान बनाने का चालू और फिर ऐसा डाउन आया धंधे के अंदर कि मेरे को एक टाइम तो ऐसा हुआ कि अब ये मकान अपन को बेचना पड़ेगा लोगों को पैसा देने का था माल का पैसा था नहीं माल पड़ा था कोई माल लेता नहीं था लेकिन कुछ ऐसा करिसबा हुआ कि मगरवा रस्ताना है वहाँ पर एक गौरजी महाराज आया हुआ था उनके पास में गया बिल्कुल मेरे को ये तकलीफ है खुद दो तो उन्होंने मेरे को बोला आपको मंगल सनी का बीटी पहनना का है सनी का बीटी दिया और उसने बोला मंगल की अंगली पर पहना दिया लोग मेरे को पूछने लगे कि आपने सनी का भी नहीं मंगल में क्यों पहना है मैं निकलता नहीं था और तकलीफें बढ़ती जाती थी एक जब यह जाता था रस्ते में ऐसा मगज में आया निकल के बिटी फेंक गया दरिया में और सब सब तकलीफें दूर हो गई और उसी टाइम से मेरा टाइम ऐसा चला ऐसा चला कि पीछे देख के मेरे घर में, में 25-30 बार मैं फ़ॉरेन गया उसके बाद और अच्छा काम किया और उसके साथ साथ सभी सभी जगह से सपोर्ट मिला और कभी भी उसके बाद कोई भी इन चीज़ कोई भी तूफान आया तो ऐसा चला गया जबकि कहां से आया और किधर गया वही मालूम नहीं मेहता जी का जो अनुभव है संघर्ष और संघर्ष के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही मिराकल कहूँगा मैं मैजिकल इफ़ेक्ट उनके जीवन में आया है एक करिश्मा ही उनके साथ काम कर रहा हो क्योंकि एक ऐसा समय जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं था मम्मी जाने के बाद और उसके बाद फिर से घर बनाते वक्त जो कन्फ्यूजन उनके पास आया जबकि पैसा ही नहीं था फिर भी वो चीज़ें हुई और फिर उनको ख्याल में भी नहीं था कि कभी मैं फ़ौरन जाऊँगा लेकिन उन्होंने खाली एक संकल्प किया और संकल्प दिया तो वो भी उनके पास पूरा हो गया तो ये सब चीज़ें जैसे कि आ, फिल्मी टाइप लग रहा है लेकिन फिर भी उनके जीवन का अनुभव सत्य है जो हमारा हमारे साथ आज शेयर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में ऐसे छोटे मोटे प्रसंग आते रहते हैं लेकिन हिम्मत अगर हम लोग रखते हैं आस्था रख के मेहनत करते हैं जिगर से काम करते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है संघर्ष हमें कुछ सीखने के लिए हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ को लाने के लिए हमारे पास आता है और वो शक्ति जैसे ही हमारे पास आता है और हम काम करने लगते हैं तो वो सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं वो सारे असफलताएँ दूर जाती हैं और सफलताएँ हमारे बीच में आती हैं तो यही हसमुख मेहता जी का भी अनुभव है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको मोटिवेशन वाला गीत मैं सुनाना चाहूंगा और इसके बाद फिर से हम हसमुख मेहता जी से बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ticket kata ke cinema ja aayega bada maza ticket kata ke cinema ja aayega bada maza don't worry we happy don't worry we happy don't worry Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. मेरे को फोन नंबर देना मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करता करता और बहुत भी करता हूं। अपना दूं क्या शुनी, शुनी, शुनी, शुनी, जिरो, जिरो, आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं विशेष मुलाकात में हसमुख मेहता जी से बहुत ही अच्छा अनुभव उनका हमने सुना है आइए आगे बढ़ते हुए मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी काफ़ी समय हो गया है बिजनेस भी अच्छा चल रहा है सोशल वर्क भी अच्छा कर रहे हैं लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी पहचान है और इस बीच में अब वर्तमान समय में वो क्या करते हैं खाली समय में आप किस तरह से अपने समय को बिताते हैं वो बताइए अभी तो हम मावजत में व्यस्त तो है। ये हॉस्पिटल बनाने का एक वो भी एक शून्य जैसी बात है अभी आपको सुनाऊँ वो जी। हमारे जीजा जीजाजी 20 साल पहले मेरे को बोला मेरे को एक दवाखाना बनाने का है मेरी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा तुम पैसा कमाओ तो एक छोटा सा दवाखाना बनाना वो बात उसके मन में गूंजे थी जब पैसा बहुत कमाया तो उन्होंने विचार किया अभी एक हॉस्पिटल बनाओ मेरे को बोला हसमुख हॉस्पिटल बनाने का मैं बोला मेरा काम नहीं है हॉस्पिटल बनाने का फिर वो बात भूल गए आफ्टर ट्वेंटी इयर्स बीस बरस के बाद हम लोग पाली तना में बैठे थे रम धान को दो जन अकेले तो उन्होंने फिर से उनको ट्यूमर हो गया था पैस के पहले ट्यूमर अच्छा हो गया डेढ़ साल अमेरिका रहे ट्यूमर अच्छा हो गया बोला अभी देखो सब संकट दूर हो गए अभी हॉस्पिटल बनाने का बाकी है और उसी दिन उस भूमि पर उस भूमि पर मेरे मन में से निकल गया मतलब बना डालेंगे लेकिन मेरे को एक चांस दो मैं पालनपुर जाके मेरे एक मित्र को पूछूंगा, वो मेरे को सपोर्ट करेगा तो मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैंने आके जयेश भाई डॉक्टर जयेश भाई को बोला भाई तो ऐसी बात है तो बोला काका तुम हाँ बोल दो तो हॉस्पिटल बनेगा अभी आप देखो हॉस्पिटल के लिए हम बैठे थे पाली में एक भाई साहब बैठे थे उनको बोला रमेश भाई हॉस्पिटल की कितनी जगह चाहिए तो भाई साहब बोले तीस हजार फोट जगिया में हो जाएगा हॉस्पिटल तीस हजार फोट जगिया में आपकी हॉस्पिटल हो जाएगा हम बोला ठीक है हम जगिया ढूंढने लगे पालनपुर आके हम जगिया ढूंढने लगे बहुत जगह पर देखा एक भाई साहब मिला उन्होंने बोला क्या आपको किसके लिए जगह चाहिए हम बोला हॉस्पिटल के लिए वो बोला आपको किसके लिए जगह चाहिए हम बोला हॉस्पिटल के लिए जगया चाहिए बोला, बोला तीस हज़ार फुट में तो हॉस्पिटल नहीं होगा कम तो से कम तो पचास हजार फुट जगिया चाहिएगा तो हमने उसको फोन किया बोला भैया भाई साहब जगया तो पचास हजार फुट जगिया चाहिएगा वो बोला गया ठीक है पचास हजार फुट ले लो फिर सारा गाँव हम दो महीना मैं और जहेश भाई फिरता फिरता कोई जगह हमको सेट नहीं कोई बोल तो यहाँ से राजस्थान वाले कैसा आएगा डीसा वाला कैसा आएगा ये कैसा आएगा ढूंढते ढूंढते ये जगह हमको पसंद आई मानसरो तालाब के पास जो हम दो तीन दफे देख चुके थे अच्छा। लेकिन बैठती नहीं थी मगज में फिर हमारा एक संबंधी आया उसको मेरा बोला तुम मेरे को जगह बताओ मैंने उसको बोला ये जगह ले लो यही ठीक है अठारह फुट खड्डा था इस जगह के अंदर एटीन फिट फिर हमने ये जगह उस लिया जगह के लिए मीटिंग किया सितर हजार जगह लेने का बात किया सब नक्की हो गया तो आदमी बोला अगर तुम ये जगह आज नहीं लो तो बाजू की सित्ते हज़ार फुट जगह हमारे वाला एक शाग भाजी वाला मांगता है मेरे को शौक लगा एक तरफ दवाखाना है एक बार सब्जी वाला कैसे चलेगा चले। मैंने बोला अभी रुक जाओ मुंबई फ़ोन किया बोला भाई बाजू में साग मार्केट आता है क्या करेंगे जगह कुल सितर हजार ये से एक लाख चालीस हज़ार फुट जगिया है वो जगह ऐसे अगर छोड़ दो अगर एक चालीस एक फुट जगह ले लो वो बोला मेरे को एक दिन का टाइम दो टाइम दिया दूसरे दिन फोन आया आप जगह ले लो वो जगह लिया हमने और हॉस्पिटल का काम एक महीने में चालू किया गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट मिला हमको इसके अंदर नितिन भाई पटेल ने हमको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर किया कलेक्टर को कि उन लोगों को सब परवानगे जो दो हॉस्पिटल बनाने की और दो साल में हमने मावजो हॉस्पिटल कंप्लीट किया और ये हमारा एक ऐसा स्ज़... ओपन आई स्ट्रीम था खुलने आँखें देखा लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन वो सपने सच नहीं होते लेकिन एक खुलने आके देखा हुआ सपना हमारा ये सपना सच हुआ और आज सवा एक, एक साल और तीन महीने हो गए। हमने चालू किया तब नौ पेशेंट थे आज डेढ़ सौ ओ पी डी डेढ़ सौ थे पौना दो पेशेंट की ओ हमारे पास अभी एक साल के अंदर हमने पाँच ऑपरेशन पूरे किए अभी तक और हमारे पास टॉप डॉक्टर बैठे हुए सभी दर्द के हसमुख मेहता जी का विशेष अनुभव जैसे कि उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में भी मेरा कल उनके पास ही उनके साथ का जो अनुभव है मेरा ही है एक चमत्कारी का अनुभव उनके साथ हुआ है जो अनुभव हमने अभी सुना आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा हसमुख मेहता जी जैसे कि आपका नाम है तो आप हंसने के लिए मुस्कुराने के लिए क्या करते हैं <laughs> मेरा स्वभाव ऐसा है कि किसी को मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अनजान आदमी है तो मैं इसके साथ कैसे उसके मजा लेकिन कर लेता हूँ मुझे उनको ही मजा आता है और कोई मेरे मेरी बात से कोई किसी को बुरा नहीं लगता कभी मेरे को लगता है कि मैंने उनको बोला उनको बुरा तो नहीं लगा फिर मैं उनको पूछता हूँ भाई साहब आपको बुरा तो नहीं लगा अभी दो दिन पहले दो दिन पहले की बात है मेरा एक मित्र है उसका मैसेज आया कि केसर कैरी जिसको चाहिए वो मेरे को व्हाट्सअप करें तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब अपने केसर कैरी का धंधा चालू किया <laughs> मेरे को लगा बोला कि नहीं नहीं काका मेरे को भगवान की मेहरबानी है तो मैं सेवा कर रहा हूँ फिर मेरे मैंने रख दिया फोन थोड़ी बेर को मेरे को लगा कि साला उनको बुरा ही लगा है। मेरा खास मित्र था मैंने उसको पूछा कि मेहुल भाई आपको बुरा तो नहीं लगा नहीं नहीं काका आपकी बात काम को बुरा कभी नहीं लगता है <laughs> इसलिए मेरा स्वभाव यह था मैं सारा दिन हंसता ही रहता हूँ मेरे को हँसी आती है बहुत हँसी आती है कभी होता हूँ कभी निकलता हूँ रास्ते में कभी भी तो मजाक में कर लेता हूँ उसकी कभी भी और मजाक भी मेरे मुंह से ऐसे निकलती है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बातें जो है हसमुख मेहता जी से हो रहा और बातें सुनते सुनते मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया एक कर्मचारी था और वो बॉस के पास गया और थोड़ा देर खड़ा रहा खड़ा रहने के बाद बॉस ने पूछा कि आए भाई क्यों आया फिर खड़ा रहा थोड़ा देर इधर उधर देखा बोला एक बात पूछू क्या बोला क्या है बोला मेरे को एक दो दिन के लिए छुट्टी चाहिए एक दो दिन का छुट्टी चाहिए तेरे को तो बॉस भी थोड़े देर के लिए शांत हो गए फिर बोलता एक सवाल का जवाब देगा सर पूछिए अगर आता है तो जरूर दूंगा उन्हें तो बोलता बाहुबली फिल्म देखा बोला हाँ तो गट्टापा ने बाहुबली को क्यों मारा तो ये कर्मचारी उसको बोला कि सोच के थोड़ी देर साइलेंस हो गया कि आप क्या जवाब दें तो बोला सर उसको छुट्टी नहीं दिया बॉस ने <laughs> तो बॉस ने उसको बोला एक लेटर लिख दे एक महीने की छुट्टी ले ले <laughs> तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सुमुख मेहता जी से चलिए आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है संगीत के साथ जुड़ा हुआ है चाहे भक्ति का हो देशभक्ति का हो कहीं ना कहीं व्यक्ति संगीत के साथ म्यूज़िक के साथ जुड़ना चाहता है तो आपका म्यूज़िक के साथ का अनुभव क्या है म्यूज़िक में बारे में बोलते हो तो म्यूज़िक से मेरा बहुत लगाव है कभी भी मैं बैठता हूँ और मेरे को कुछ टेंशन हो जाए है मेरे गीत गाने लगता हूँ मैं <laughs> बहुत मेरे को गाने का बहुत शौक़ है मैं एक बहुत अच्छा गाता भी हूँ मेरे हिसाब से अच्छा गाता हूँ और संगीत मेरे को बहुत पसंद है और मेरे को एक अफसोस रह गया कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर क्यों संगीत को प्रदान क्यों नहीं दिया मेरे को मैंने इंस्ट्रूमेंट्स क्यों सीखा नहीं अभी मेरे को बहुत अफसोस होता है कभी मैं बोता हारमोनियम सीख लूँ ये सीख लो ये सीख लो लेकिन अभी मेरा एज हो गया है इसलिए मैं अभी वो हो गया हूँ लेकिन संगीत मेरे को इतना पसंद है कि संगीत जैसी कोई चीज ही नहीं है मेहता साहब एक बात बताइए कि बहुत ज्यादा पसंदीदा गीत जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं उस गीत को गुनगुनाइए दूर ज्ञान के हो अंधेरे तुम्हें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे पैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना हम चलेने एक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर हो ना हम चलें एक रस्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना हमें दाता। बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया मुझे लगता है की हमारे सभी लिस्नर सभी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस गीत को शायद मुख से गुनगुना रहे भी होंगे और खो भी गए होंगे तो चलिए इसी गीत को सुनते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने पर हमसे कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बेट बसी है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 पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे लगाता मन का विश्वास कम It comes on. मैं हूं डॉक्टर जयेश बाविशी बेटियां किसी से कम नहीं होती उन्हें पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो बेटिया तो बाबुल की रानिया है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं विशेष मुलाकात हसमुख मेहता जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि आप विशेष रूप से अपने अनुभव को शेयर करते हुए एक बढ़िया सा मैसेज हमारे सभी लिसनर्स को ज़रूर दें मेरा आप आप सब लोगों को मेरा मैसेज है कि आप अपना टाइम बिजनेस का टाइम बच्चे स्कूल का टाइम अब टाइम के बाद आप स्लम एरिया में जाइए और गरीबों के आप देखिए मैं जब भी बम्बई जाता हूँ तो 30 तीस, तीसवें मंजिले पर मैं बैठा हूँ तब नीचे नीचे की झूपड़ में देखता हूँ तब मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं नीचे का देखने को सीखना चाहिए अपन को ऊपर का नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर नहीं है और जो ऊपर है वो नीचे नहीं है मैंने गरीबी देखी है और आप लोगों ने भी शायद देखा होगा इसलिए मैं आप सबको मेरी विनंती है कि आप अपने पास जो फाजल सब पैसा नहीं कर सके कोई बात नहीं लेकिन जाके उनके दुख दर्द आप शेयर करो उनको पूछो क्या तकलीफ है आपको देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उन लोगों की थोड़ी तकलीफें आप दूर करेंगे तो मेरे लिए बात अच्छा है कि हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी ये तो मैं चौक्स से कह सकता हूँ हसमुख मेहता जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे रेडियो मधुबन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी से मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप आगे बढ़े हैं तो दूसरों को भी लेके चलिए आप उनके लिए दूसरों के लिए बहुत कुछ मत करिए लेकिन थोड़ा सा करिए आप थोड़ा सा करेंगे तो उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि जो भी गरीब लोग हैं या जो हेल्पलेस हैं उनको ज़रूर हेल्प कीजिए मदद कीजिए और कहीं ना कहीं हम अगर अपन शुरू करते हैं जैसे हसमुख मेहता जी ने शुरू किया है हम सभी लोग एक, -एक कदम अगर बढ़ाते हैं गरीबी मिटाने के लिए तो हसमुख मेहता जी जिस तरह से सपना देख रहे हैं कि गरीबी जरूर मिटेंगी अगर हम सभी लोग इस तरह से सहयोग करेंगे दिल से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही समय में अगर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा भारत देश समृद्ध होगा वो स्वर्णिम भारत जरूर बनेगा तो चलिए दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा इस कार्यक्रम को सुनकर और हमारे साथ इस विशेष मुलाकात में हसमुख मेहता जी आए और अपने दिल की बातें अपने दुख की बातें अपनी सुख की बातें सेवा की बातें सब कुछ हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से हम सभी को उन्होंने सुनाया, सुनाया, दिल से इसलिए उनका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो न कोई संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहा तुम चले गये चिट्ठी कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के टमेश जाने वो कौन सदेश जहाँ तुम चले गए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 स्वदेश जहाँ खुँच